भागवत महापुराण भगवान के अवतारों का वर्णन सुतवाच जगृहे पौरसमूप भगवान्मह सूतकलमाद लोकसिषायासयानग निद्रा विन्व नाभीषदाबुजादी ब्रह्म विश्व यां पतिः श्री सूर्य जी कहते हैं सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया उसमें दस इंद्रियां, एक मन और पांच भूत ये सोलह कलाएं थी उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए यही कल्पित लोक विस्तर तद्वयि भगवत रूपम विशुद्धम सत्वर्जित भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है पश्यधोप्र चक्षुषा सहस्रपादोर्बुजानूत सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनाशिख सहस्रमौल्यंबरकुंडलोल एक तवताराधानम बीजम व्यय ये देवराजय योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं भगवान का वह रूप हजारों पैर जांघे भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है उसमें सहस्त्रों सिर हजारों कान हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं हजारों मुकुट वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोष है इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है स एव प्रथम देव कौम सर्गमासितः सचार ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडित द्वितीय तु भवाया महिम पादत्त वपुहु उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया तृतीयागम चेहर से मुपेत सह तंत्रम सातमाच नैष्कर्म कर्मणाम जुर्ये तो धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि भुत्वात्मोपोपेतम अक्रोधर तप ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और तंत्र का जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं उपदेश किया उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की पंचम कपिलो नाम सिद्धेश्लुतम प्रोवाचा सूर्य सांख्यम तत्व्राम षे अत्रेरपत्यम वृत प्राप्तों न सूयजा सप्तम गण अस्वाय भुव पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्र हुए इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयं रक्षा की अष्टमे अष्ट्रमस्मृत भेद नवम पार्थिव वपु दुग्धे मा सधिर्प्राते न उष्तम राजा नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया इस रूप में उन्होंने परम हंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया ऋषियों की प्रार्थना से नवी बार वे राजा पृथ्वी के रूप में अवतीर्ण हुए सोनका ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ रूप सहज गृह माक्षुषोद संप्ल न्या्यामहैयांपादस्वत मनु सुरासुराण उदधि मतनता मंदराचल दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकाशे विभू चक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में दसवां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वस्वत मनु की रक्षा की जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय ग्यारहवा अवतार धारण करके कछ्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया धानवंतरम द्वादशम त्रयोदशम वे मोहिन्या अप्यूरान श्याम चतुर्दारिह बिंद्रमूर्जित ददार कर जैर्वक्षता बारहवीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और तेरहवीं बार मोहनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया चौदहवें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्य कश्यपि की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है पंचदस वामनक गरम बलेह पदत्र प्रत्यापम अवतारे सोन ब्रप्तवी बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य परंतु मांगी उन्होंने केवल तीन पग पृथ्वी सोलहवें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया तत सप्त सत्यव पर चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टवा पुणोल नरदेव शुर समुद्र निगृह चक्रे वीर परम इसके बाद सत्रहवें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी अठारहवीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन रावण वध आदिवीरता पूर्ण बहुशीलाईकींशो विशति मे विष्णेश प्राप्य जन्म रामकृष्णावी भोगो भगवान् तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोय सुरदिषा बुद्धो नाजनसुतह की कीकटेशु भविष्य उन्नीसवें और बीसवें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्रीकृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका अवतार होगा अथासुसन्ध्याया दस्यो सुराजसो जनता विष्णुयशसो नामना कल किपति अवताराज संख्ये हरे सत्वनिथे द्विजा यथाविदासीन कुल इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर घर कल रूप में अवतीर्ण होंगे यहाँ 22 अवतारों की गणना की गई है परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं कुछ विद्या विद्वान चौबीस की संख्या जो पूर्ण करते हैं रामकृष्ण के अतिरिक्त बीस अवतार तो ऊपर है ही शेष चार अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं वे अवतार नहीं अवतारी हैं अतः तो श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते उनके चार अंश ये हैं एक तो केश का अवतार दूसरा सूतपा तथा पृस्नी पर कृपा करने वाला अवतार तीसरा संकरषण बलराम और चौथा परब्रह्म इस प्रकार इन चार अवतारों से विशिष्ट पाँचवें साक्षात भगवान वासुदेव दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो युक्त है ही, इनके अतिरिक्त दो और हैं अंश और है जैसे अगाध सरोवर में हजारों छोटे छोटे नाने निकलते हैं वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्रीहरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं ऋषियों मन हो मनुपुत्रा महोज कला सर्वे हरे रेव एते रेव संजापतिथा एक भगवान स्वयं इंद्रिव्याणय युगे युगे ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सबके सब भगवान के ही अंश हैं ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला कलावतार हैं पर भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं अब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल होते हैं तब युग-युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं जन्म गुह्य भगवत ये नर साय प्रातुख्रमाच्यते त्रूपम भगवतो या चिदात्मनः भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है यह उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है यथानवस मेघो घो ऋणुर्वा पार्थिविले एवं द्रष्टि आरोपितमअुदी जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं अतः अव्यूढ़ गुण व्यूहित अदृष्टा सुतभस्तुस्ता सजीवत्नर्भव यद्रूपे प्रति सिद्धे सुसंविदा इति अवैदया स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है वही सूक्ष्म शरीर है आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है उपर युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है यद्य सो परताी माया भैशारधीमति सम्पन्न एदुर्मिने स्वे महीम जन्मा कर्माणी तत्व ज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूप परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा प्रतिष्ठित होता है वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है उन हृदय भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का तत्व लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। सवा इदम विश्व सज्जते स्म भूते सुचांतरहित आत्मतंत्र जगृति सड गुणेश भगवान की लीला अमोघ है वे लीला से ही संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं किंतु इसमें आसक्त नहीं होते प्राणियों के अंतकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं परंतु उनसे अलग रहते हैं वे परम स्वतंत्र हैं वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते न चाच्युण धातु अवहित अवैत जनतो कुमेंटा जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को जीव बहुत ही तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता सवेद धातु पथबिंपरथांग संततया भजे तत्पाद सरोज गंधम चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है उनकी कोई थाह नहीं पा सकता वे सारे जगत की निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों के दिव्य गंध का सेवन करता है सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है अथेह धन्या भगवंतम यदवासुदेव खिललोकनाथे कुरंते सर्वात्मकम भाव नोन का दृश्यों आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्कर में नहीं पड़ना होता इदम भागवत नाम पुराणं ब्रह्म संत उत्तमश्लोकचरिम चकार भगवा ऋषि निशे निशेयसा लोक धन्यम स्वस्थ नमत तदिद ग्रहयामसमतांबर भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है उन्होंने इस इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया सर्वेदिहासान सारम सारम समुद्धित संस्रावया मास महाराजम परीक्षित प्राजोपविष्णम गंगायाम परि परमर्षि भी धर्म ज्ञान इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार सार संग्रह किया गया है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया उस समय वे परमर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे हो रहे हैं उनके लिए पुराण रूपी सूर्य समय सूर्य इस समय प्रकट हुआ है कलो नष्ट दिशा में सुनारको धुनोदिताजित हम द अनुग्रोहम श्राव्यामी यधी तमाम जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे तब मैं भी वहाँ बैठा था वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा श्रीमदभागुते महाप्राणे पारा सेकंधे नयोपाध्याय